मै रविंद बच्चैन आप सुन रहे हैं 90.4 प्वाइंट रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति सब कुछ भगवान बड़ी नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट हमारे इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ आज हैं मुंबई के जाने माने एक्टर कानन जी कानन जी आज आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे रेडियो में ओम शांति ओम शांति क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय देंगे जी जरूर वैसे मैं दिल्ली से हूँ दिल्ली की मेरी पैदाइश है वैसे मेरे दादा पर दादा दक्षिण से हैं मगर मेरे पिताजी जब 22-23 साल की उम्र के थे तब दिल्ली आ गए थे मेरी माँ की भी पैदाइश दिल्ली की है तो यूँ एक तरह से कहना चाहिए कि मैं दिल्ली वासी हूँ और पढ़ाई दिल्ली में करी और 1979 में बचपन से ही शौक था मुझे एक्टिंग का कि मैं एक्टिंग लाइन में जाऊं एक्टर बनूं और मेरी माता जी चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं 79 में मंडी हाउस एक जगह है जहां श्रीराम भारती कला केंद्र है वहां मैं संगीत सीखने आया और आ, वहीं मुझे पता चला कि वहां थिएटर भी होता है और वहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है तो वहीं से आ, मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई और सबसे पहले आ, एक नाटक मैंने किया था द रेसिस्टेबल राइस ऑफ और थ्रो हिटलर का था सर मेरा एक ही डायलॉग था उस पर एब्राहम लिंकन क्यों नहीं <laughs> तो फिर उसी डायरेक्टर ने एक और किसी डायरेक्टर से मिलवाया जिनका नाम है एम के रायना वो उस वक्त तलाश रहे थे कि जो जो एक्टर्स गा सकते हैं तो मैं और मेरा एक और अभिन्न मित्र है ऑलमोस्ट 40 साल की हमारी दोस्ती आ रही है मनोज शर्मा उसका नाम है तो नाटक उन्होंने किया कबीरा खड़ा बाजार में तो मनोज हैं उन्होंने कबीर का रोल किया था और मैंने रविदास रायदास का फिर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई फिर नाटक करते करते करते नाइनटीन में पता चला कि एक, एक सीरियल बन रहा है फौजियों पे तो एक मेरा दोस्त है विनोद शर्मा मैं कभी जिंदगी में उसको भूल नहीं सकता हूँ तो रोजाना कहता था कि वहां एक सीरियल चल रहा है ऑडिशन चल रहा है करण भाई चलिए वहां जाके अपना बायोडाटा सब कुछ दे दीजिएगा तो मैंने कहा ये सब ये ऐसा ही होता है ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा तो एक दिन मेरा हाथ पकड़ के ले गया एक पीछे बूथ में ले जाके एक रुपये का सिक्का उसने डाला और वो सीरियल को बना रहे थे कर्नल कपूर और ये सारा कोऑर्डिनेट कर रही थी जो बाद में उनकी बहू बन गई थी अमीना शेरवानी उनका नाम है तो उनसे फोन पे बात करी और उनका कि ये कैक्टर है जो बात करना चाहते हैं और मुझे फोन दे दिया तो मैंने कहा कि भाई मेरा नाम करना है ना। क्या लेकिन मैं जानती हूँ आपको आप अपना बायोडाटा और फोटो वोटो तो भेज दीजिएगा वो भी भेजने में मैंने कोई भी पंद्रह बीस दिन लगा दी है और रोजाना वो दोस्त मेरा विनोद कहता रहा कि भेज दीजिए भाई तो एक दिन भेज दिया और करीब चार एक महीने के बाद एक कॉल आया उस वक्त मैं मेरी सिस्टर के पास था पुणे में फिर मैं आया एक ऑडिशन दिया सबसे खराब जिंदगी का ऑडिशन और मेरा चयन हो गया फिर वहां से मेरी टेलीविजन की जिंदगी शुरू हुई वहां से आ, काम शुरू हुआ मेरा टेल्ही से फिर मुंबई दिल्ली से मुंबई में मैं आया नाइन्टीन नाइन्टी में हमारी एक ग्रुप जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था आ, उसकी एक और एक्ट्रेस थी वो अपने बेटे को लॉन्च कर रही थी तो उनकी फिल्म के लिए मेरा दिल्ली से आना जाना शुरू हुआ मुंबई में मैं परमानेंटली शिफ्ट हुआ 95 में और 95 से फिर अभी तक मैं मुंबई में हूं और हाल ही में दो ढाई तीन साल चार साल पहले एक सीरियल आया था काफी चर्चित सीरियल था ना आना इस लाडो हाँ, ना आना फिर लागित उससे लगन देवों के देव महादेव और ऐसे काफी सीरियल काफी सीरियल्स पॉपुलर रहे, ठीजी सीरियल्स ठीजी रहे और बस यही मेरी रोजी रोटी है और आपने आपकी इच्छा से इस लाइन में या यानी नहीं मेरी, लगा के नहीं मेरी इच्छा बचपन से लाँग जाना चाहते नहीं नहीं बचपन से, से ये मेरी इच्छा थी स्कूल में जब मैं पांचवी या छठी क्लास में था तब से मतलब मैं मेरी मेरे घर में यही कहता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मेरी माँ कहती थी कि भाई जो एक्टर जो होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते तो उनको हंटर से मारा जाता है तो सोच लो तुम क्या करना चाहते मैं बस अडिक्ट था कि मुझे यही करना है और बस ये पूरा जर्नी करते हुए यहां तक मैं पहुंचा हूं और अभी भी इसी फील्ड में यूं तो कहना चाहिए संघर्ष ही कर रहे हैं और तो सीख रहे हैं आ, सीखने की कोई उम्र नहीं है तो अंत तक जब तक जनाजा नहीं उठता सीखते ही रहें आपने कोई विशेष क्लासेस वगैरह किया नेचुरल नहीं मैं मैंने कोई स्कूल अटेंड नहीं किया कॉलेज अटेंड नहीं किया आ, ड्रामा को लेकर बस एक छोटा सा एक वर्कशॉप अटेंड किया था 79 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक पासड आउट स्टूडेंट थे उनका नाम पंकज सक्सेना है राधर यूं कहना चाहिए कि वो मेरे पहले गुरु हैं उनके ग्रुप में पहले मैं काम करता रहा उन्होंने एक वर्कशॉप किया थोड़ी बहुत जानकारी हुई फिर उनके साथ मैंने पहला एक कबीरा खड़ा बाजार से पहले एक नाटक किया था मैंने एक स्ट्रीट प्ले मजाक उसका नाम था फिर वहां से थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ मैं फिर घासीराम कोतवाल नाटक किया फिर एक दिन मैंने अपने नाना और नानी को प्ले देखने के बुलाया क्योंकि काफी नॉलेज रखते थे वो तो मुझे लगा कि अगर इन्होंने मुझे परमिशन दे दी तो मैं मुंबई जा सकता हूं <laughs> तो वो देखने तो आए अपने आप में एक्टर थे नहीं वो वो, तो वो, वो कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते थे तो बस ये था कि उनको रुचि थी और वो चाहते थे कि मैं टेनिस प्लेयर बनूं और कॉमर्स पढ़के फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनू बट वो सब कुछ तो मैंने किया नहीं पर वो जब नाटक देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई वो नहीं है आप डेफिनेटली इस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं तो उनका आशीर्वाद परिवार का आशीर्वाद रहा। रहा। रहा विशेष आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ी इसमें लाइक बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सहज हो गया क्योंकि आपके दोस्त वगैरह आपने जैसे बताया वो वो फिर नहीं ऐसा तो नहीं वो मतलब मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूं कि जब भी काम की तलाश में निकला तो कुछ मेरे जानकार लोग हमेशा मिलते रहे और उन्होंने मुझे राह दिखाया बट संघर्ष तो बहुत करना पड़ा मतलब फौजी सीरियल 1999 में टेलीकास्ट हुआ उसके बाद मेरे पास करीब छह या सात साल काम ही नहीं था बम्बई आया था बीच में चार छह महीने रहा और एक दिन कॉल आया मैं उस वक्त मेरे बुआ के लड़की के घर पे रह रहा था कि तो मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ तो बस सारे कपड़े ऐसे ही डाले और रात की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चला गया फिर मेरा वापस 95 में आना शुरू हुआ 92 से आना शुरू हुआ फिर तो नाइन्टी फाइव में आके सेटल हो गया बट जब एक बार इस फील्ड में गैप आ जाता है तो फिर जीरो से शुरुआत करनी होती है आपको तो जीरो से शुरुआत करी फिर काम मांगने जाते थे मैं कहता था कि मैं एक्टर हूं तो जिन लोगों को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूं तो उन्होंने काम देना शुरू किया तो और तमाम जितने लोगों ने मुझे काम दिया वो सारे अपरिचित लोग थे जिन्होंने जो लोग मुझे नहीं जानते थे उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे काम किया है इस इंडस्ट्री तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा जब छह सात साल का गैप आया आपके बीच में और फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ा है मतलब जैसे आपने बोला आप वापस आए इस लाइन में डेफिनेटली क्योंकि एक तो ये डर कि दोबारा से शुरुआत कर भी पाऊंगा नहीं और उस वक्त तक तो मैंने सोच लिया था कि बम्बई तो नहीं जा पाऊंगा तो ठीक है यही दिल्ली में रहते हुए काम कर लूंगा और कोई जॉब भी कर लूंगा और बट ये साइड में परस्यू करता रहूंगा तो तभी हमारी ग्रुप की जो अब तो इस दुनिया में नहीं है वो आंचल मलोत्रा उनका नाम है तो वो फिल्म बना रही थी उन्होंने कहा कि भाई पहले तो वो दिल्ली में बनाना चाह रही थी फिर अचानक उनका डिसीजन चेंज हुआ कि मैं बम्बई में बनाऊंगी वो उनकी फिल्म के लिए मेरा आना जाना जो शुरू हुआ फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि चलो अब बम्बई में डेरा डालते हैं और सारा बोरिया बिस्तर बांध के नाइन्टी में ऑफिशियली आ गया था। आपने जो रोल मिले आपने एक्सेप्ट कर लिया या लाइक आपको ऐसे लगा नहीं मैं ये रोल नहीं आ, नहीं करूंगा या मेरे को ये रोल चाहिए या ऐसे कुछ चॉइसेस आपके रहे या आपने आपको ज, जो जो मिलते गए आप करते चले गए शुरू में तो आ, जो रोल्स मुझे ऑफर होते थे यू मान लीजिए कि अगर सौ बारी काम मिला तो दस किया और नब्बे मैंने मना किए सिर्फ उस ईगो में कि ये छोटा रोल है ये नहीं करना चाहता हूं फलाना नहीं करना चाहता हूं फिर बाद में एक यूं कहना चाहिए एक तरह से फ्रेंड फ़िलोसोफ़र मेंटर कुछ भी कह लीजिए एक फिल्म में कर रहा था उस दौरान ये ये जो आंचल मल्होत्रा की है। तो उसमें एक राइटर थे उन्होंने कहा कि कन्न कोई काम आए ना छोड़ना नहीं एक छोटा सा सीन भी कहीं कर लो तो वहां से पता नहीं कौन वो काम देखे और सिरा बंद जाए और आगे के रास्ते खुल जाए और वैसे ही होता चला गया सही बात है क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना कि ये रोल नहीं और तो वो लाइन गैप आता जाता है आता जाता है और फिर आप चाहो तो भी इसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा हाँ, मतलब लेकिन अपना है के एक्सेप्ट करते चलो और आगे बढ़ते चलो ऐसे जी जी मगर आज भी कई बारी ऐसे रोल्स आते हैं मना कर देता हूँ मैं तो मेरी पत्नी बार बार बोलती रहती है तो जी जो काम आया उसे करिए और छोड़ना नहीं चाहिए काम को तो अभी पिछले डेढ़ दो साल से जो।, जो काम आता कर लेता हूँ तो पता नहीं ऊपर वाले ने क्या लिखा है सही बात की ये जो जर्नी है कहां तक ले जाएगी मुझे पता नहीं बस ये मैंने तय किया कि अब मैं कोई काम ऐसे मना नहीं करूंगा जो मुझे मिलेगा वहां पे भी कोशिश करूंगा कि बेहतर करने की आपने कहा कि आपने अपनी शुरुआत संगीत से की थी ना हाँ तो मतलब आप अच्छा गा लेते होंगे ए... आपके दिल को कोई छूने वाला कोई ऐसा सॉन्ग या जो आपको पसंद है आप जब भी अकेले बैठे आपको लगता है ये गीत में गुनगुना लू कर लू जो मैंने नाटक पहला जो म्यूजिकल प्ले था कबीरा खड़ा बाजार में उसमें रायदास का रोल करता था तो उनकी एक वाणी है जात भी ओछी करम भी ओछा ओछा कसब हमारा नीचे से प्रभु ऊंच की यो है कह रहे करीब पैंतीस अड़तीस साल हो गए हैं उसके बाद आज मैं गा रहा हूं मत तो सबसे मेरे दिल के करीब है ये और यहां इधर ब्रह्मकुमारी आके मुझे इसका सही मायने में अर्थ समझा नीचे से प्रभु ऊंच की ओ है मतलब लॉ कैसे लगानी होती है प्रभु के साथ तो जो मैं सात तारीख को पहली बार जो सेशन अटेंड किया और अभी भी रोज अटेंड कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इस, इस रायदास की वाणी को कनेक्ट करता हूं कि उस वक्त इतना ज्यादा समझ नहीं थी और चाहे वो रायदास थे या कबीरदास थे वो भी यही कहते थे कि लॉ कैसे लगानी है प्रभु से प्रभु से प्रीत कैसे लगानी है, कैसे लगानी है। तो हम सुन रहे हैं कानन जी को बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई एक छोटा सा ब्रेकअप हम लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम जुड़ेंगे कानंद जी से इस ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि जिंदगी में हमको आगे बढ़ना है तो कोई भी चीज हम एक्सेप्ट करते चले और आगे बढ़ते चले संघर्ष आए तो भी मुस्कुराते रहो और आज बहुत बड़ी एक सीख मिली जैसे आपके सेशन से पहले डॉक्टर सचिन परब है आ, उनका एक सेशन अटेंड करके आया हूं अद्भुत कितना बढ़िया उन्होंने बातें करी कि जिंदगी में आप मुस्कुराते रहिए चाहे कितने भी संघर्षों से गुजरे कितनी भी तकलीफें आए पर मुस्कुराते रहिए तो आ, आप आपकी जिंदगी सफल है अगर आप निराश होकर या हताश होके बैठ जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो एक, एक आई ओपनर था मेरे लिए इस उम्र में अट्ठावन साल की उम्र में आकर तो उतनी एनर्जी भर के उन्होंने भेजा है हम हम सबको वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे सब सब हम तो चाह रहे थे कि एक और सेशन वो करें और इसके अलावा जितनी भी बहनों ने और भाइयों ने जो जो सेशंस किए हैं और प्रभु से लॉ लगाने की बात और बाबा के बारे में और बट यहां आने से पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी पहली बार ब्रह्म कुमारी के बारे में नाम पहली बार सुना था जब मैं स्कूल में था 1975 सेवेंटी फाइव में जब हमारे पड़ोस में जो पड़ोसी थे वो फॉलो करते थे और हर संडे को व्हाइट कपड़े पहन के एक लेडी थी उनके तीन बच्चे थे दो बेटियां और एक बेटा तो एक दिन मेरी मां ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म कुमारी हैं हम ब्रह्मकुमारी को फॉलो करते हैं तो जी तो आ, बात आई गई सी हो गई और आ, जब मैं यहां आया तो वो लोग कभी पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से माइग्रेटेड थे तो जब यहां आके मैंने कहानी सुनी बाबा के बारे में तो मैंने कनेक्ट किया कि हो सकता है कि ये जब वहां थे चा, चा, लाहौर में पता नहीं कहां थे तो शायद तभी ये लोग वहां से जुड़े हुए रहे होंगे तो उसके बाद अकस्मात एक तीन चार साल तीन साढ़े तीन साल पहले की बात है मैं टीवी ऐसे ब्राउज कर रहा था और आ, मैंने देखा सुरेश ओबराय जी बैठे हुए हैं और उनका कोई लेडी इंटरव्यू ले रही है तो मैं खड़ा हो गया देखने लगा तो एक दो चार मिनट के बाद मुझे पता चला कि आ, उनका नाम है वी शिवानी, शिवानी जी शिवानी दीदी मैं तब से मतलब आ, जब जब उनके वीडियोस आते हैं मैं फॉलो करता रहता हूं उनके इतने लेसन्स सीखने को मिलते हैं और आ, अपने आप को जब जब उनके वो जब आ, कहती हैं अक्सर मेरी पत्नी कहती कह रही है एक नया वीडियो मैं देख रही हूँ सुन लीजिए तो तो वो तब से एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि यहां माउंट आबू आना है ब्रह्म कुमारी इसमें आना है और यहां आके देखना है कि होता क्या है और अद्भुत ऐसे आ, मैं मेरे पास शब्द नहीं है सच में मैं बताऊं और एक, एक ये भी था कि उनको आके यहां देखना है वो एक तरह से मेरी आइडियल तो अभी पता नहीं कब किस दिन मुलाकात होगी उनसे और बस डेफिनेटली ये है कि यहां से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूं और उस राह पर चलने की कोशिश करूंगा और यहाँ के हर बहन भाई जितने भी लोग जो सेवा करने हैं जो लोग निस्वार्थ खाना जो परोसते हैं खाना जिस तरीके से बना रहे हैं और हर कोई इंसान आपकी मदद के लिए खड़ा है तो ये यहाँ की विशेषता पारिवारिक फीलिंग है और ये ये मैं लेकर जा रहा हूँ और अपने जीवन में इसको डालने की कोशिश करूंगा बाकी इस लाइन में यदि कोई आना चाहे, तो उनके लिए आप कोई विशेष प्वाइंट जो वो ध्यान में रखें या इस प्रकार से आ, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब तक यहां आके वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना इस लाइन में माना एक्टिंग के फील्ड में या प्रोफेशन वो अपना अपनाना चाहें तो उसके लिए देखिए आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है थिएटर करें और थोड़ा बहुत ध्यान लें उसके बारे में क्योंकि मैं आज भी आ, अफसोस करता हूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके तीन साल की पढ़ाई क्यों नहीं करी पढ़ाई बहुत जरूरी है इसके लिए आ, और आ, उसके बाद आपको ये पता भी लग जाएगा कि मैं आ, क्या इस काबिल हूं यह जानना बहुत जरूरी है अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर देखना पड़ेगा अपने आप को परखना पड़ेगा कि क्या मैं इस काबिल हूं फिर तो बम्बई शहर सबके लिए ओपन है और कोई उम्र की कोई वो नहीं आप किसी भी उम्र में यहां आके शुरुआत करते कर हैं आप एक्टिंग सीख के भी आ जाते हैं ये भी करते हैं आप बहुत सारे करते हैं लेकिन जैसे कई कई साल निकल भी जाते हैं कि उनका कोई कॉल नहीं आवे या उनकी लाइफ में स्ट्रगल है या ऐसे कुछ है देखिए तो, ये भाग्य की बात है मगर आप करते रहें पीछे आज भी मैं ऐसे फेस से गुजरता हूँ कई बार दो दो तीन तीन महीने काम नहीं होता है तो समझ में नहीं आता क्या करें अक्सर मेरे और मेरी पत्नी के बीच में क्योंकि इसके अलावा हमें कोई काम आता भी नहीं है कोई ऐसे कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा या कुछ तो बट करते रहें काम करते रहें तो आपका संघर्ष कभी जाया नहीं जाएगा काम मिलेगा जरूर अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप एक न एक दिन दिखेंगे जरूर तो टेलेंटेड है तो कहीं ना कहीं तो वो जी कोई ना कोई आपको आके पकड़ के ले जाएगा ले जाएगा जरूर मतलब हिम्मत न हारे हिम्मत ना हारे हा कभी भी, कभी आ, भी।, हा, भी। हा। ये ये एक एक वर्कशॉप के दौरान मैं अक्सर सभी से ये बात शेयर करता हूँ सौ मीटर की दौड़ जब होती है ना तो उससे पहले आप ट्रेनिंग लेते हैं सब करते हैं और जिस दिन दौड़ना होता है तो जब आप स्टार्ट लाइन में होते हैं और गो कहते हैं तो चाहे वो दस लोग हैं दस लोग एक साथ उतनी जोर लगा के भागते हैं आखिर के पड़ाव मतलब मान लीजिए एक सौ कदम की दूरी पे बहुत सारे लोग ना छोड़ देते हैं थक हार कर कि अब नहीं होगा उसमें से सिर्फ दो या तीन ही लोग हैं वो क्रॉस करते हैं वो लाइन चाहे आप चौथे हों या पांचवें हों क्रॉस जरूर करिएगा तो आप डेफिनेटली उस जगह पर पहुंच सकते हैं चाहे थोड़ी देर बाद सही सही कहा आपने कि हिम्मत ना हारे और लास्ट मोमेंट तक हिम्मत बन, बनाए रखें और दौड़ते तो कहीं ना कहीं तो नंबर जरूर लगेगा जरूर लगेगा आपके आइडियल कौन रहे हैं? मतलब कई बार अपन ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो हम किसी को देख के अपना लगता है ना कि हमको ये हमारे आइडियल हैं हम इनको फॉलो कर रहे हैं मतलब बचन साहब से उनके भी नहीं हो सकता मतलब इतना आज भी सीखने को मिलता है उनको देखकर ऐसा लगता है कई बारी कि क्या ऐसा हम कर पाऊ मैं कर पाऊंगा कई बार ऐसे उनकी काम आज भी इस उम्र में मतलब शब्द नहीं है कितनी भी तारीफ करूं कितनी भी तारीफ और इतनी एनर्जी लेवल लेकर वो एक सचमुच वो एक आइडियल है सब सबके लिए एक आइडियल है कोई मैसेज व्यूअर्स के लिए बस यही है कि आ, जो भी सपना आपने देखा है उसे साकार करने की कोशिश करें चाहे एक्टिंग फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं कुछ भी वो आप आ, फोकस करिए जरूर और डटे रहिए एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी बहुत अच्छी बात बताई कि डटे रहो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी आप सुन रहे थे कानन जी को बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स की तरफ से और हमारी तरफ से धन्यवाद ओम तो आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं रेडियो मधुबन और यहां के सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सुनते रहो मुस्कुराते रहिए हमेशा